शिवानंद स्मृति संग्रह श्री श्री गुरुदेव के चरणों में श्रीमती अज्ञात दीक्षा लेने के कुछ दिनों बाद बेलूर मठ में एक दिन गुरुदेव को प्रणाम कर खड़े होते ही उन्होंने स्नेह के साथ कहा देखो सु, तुम्हारा मुखड़ा ठीक तुम्हारे पिता की तरह है तुम्हारे चेहरे की ओर देखने से तुम्हारे पिता ही याद आते हैं उस समय हम लोग काशीपुर के बगीचे में रहते थे योगेंद्र बाबू बहुत भोर में शीत के समय गले और सिर में गुलूबंद लपेट कर घूमने निकलते थे देखा है बबरचे उनका रसोइया था उनके साथ हमारा घनिष्ठ परिचय था उन दिनों की बात याद आती है मेरी दीक्षा के दिन माँ भाई साहब आदि मेरे साथ मठ में आए थे दीक्षा के लगभग दो साल पहले मैंने एक दिन सपने में देखा मानो ठीक मठ के ठाकुर मंदिर के सामने के संगमरमर के बरामदे में एक देवालय है किंतु कोई देव देवियों की मूर्ति नहीं दिखाई पड़ी वहां जाकर मैं मानो अचेत हो गई किंतु खूब आनंद मिल रहा था दीक्षा का दिन ठीक याद नहीं है संभवतः उन्नीस सौ सत्ताईस का श्रावण मास रहा होगा वह दिन अपूर्व था मैं मंदिर में जाते ही न मालूम कैसी हो गई मुझे सामने बिठाकर गुरुदेव मंत्र बोल रहे थे बोलो माँ बोलो किंतु मेरा गला रूंद गया था आंसुओं के सामने का वस्त्र आंसुओं से सामने का वस्त्र भींगता जा रहा था आनंद से मैं अपने आप को ही भूल गई थी एक मंत्र का भी स्पष्ट उच्चारण नहीं कर सकी उन्होंने मेरी अवस्था देखकर श्री श्री ठाकुर की पादुका पर पुष्पांजलि देने के लिए कहा बाद में उन्होंने बताया तुम्हारा सब कुछ हो गया है अब चलो माता और भी अनेकों की दीक्षा होगी मैं उन्हें प्रणाम करके मंदिर से बाहर निकल आई एक अनिर्वचनीय आनंद से मेरा हृदय मन भर गया मैं स्तब्ध होकर बैठ गई परम पूज्य महापुरुष महाराज का मैंने प्रथम दर्शन सम्भवतः उन्नीस सौ पच्चीस में किया था एक बड़े उत्सव के दिन स्वामी अभेदानंद जी के साथ मैं भाई साहब और जेठानी जी आदि मठ में गए थे दीक्षा के पूर्व वैसे ही उत्सव के दिनों में स्वामी अभेदानंद जी के साथ जाकर और भी दो बार श्री श्री महापुरुष जी का मैंने दर्शन किया था उत्सव के दिन भारी भीड़ थी स्वामी अभेदानंद जी सामने और हम लोग पीछे थे मठ भवन के ऊपर जाने का दरवाजा बंद था उनके पहुंचते ही वहां पर खड़े एक स्वामी जी ने दरवाजा खोल दिया हम लोग स्वामी अभेदानंद जी के पीछे पीछे सीढ़ी से ऊपर चढ़ गए इतने में देखा श्री श्री महापुरुष महाराज अपने कमरे के बाहर वाले बरामदे में खड़े होकर गुरु भाई को बुला रहे हैं मैंने उस अपूर्व श्रीमूर्ति को देखा वे भी कृपा दृष्टि से मुझे देख रहे थे वह दृश्य अभी भी मेरे मन में जागता है श्री ठाकुर के साथ मेरा परिचय 1913 सौ ईस्वी से था काशीपुर में एक सज्जन मेरे भाइयों के पास आते थे वे ठाकुर के बड़े भक्त थे नाम नृपेंद्र था देहरादून में रहते थे वे दो तीन साल तक काशीपुर में मेरे भाई बहन भाभी आदि अनेकों को लेकर खूब ठाकुर का नाम कीर्तन करते थे खूब आनंदोत्सव होता था सब लोग खूब महत्व हो जाते थे उन भक्त ने एक दिन मुझसे कहा बहन जी इस चित्र अर्थात ठाकुर की पूजा करो पास रखो हृदय से श्रद्धा करो रो रो कर अपना सब कुछ जताओ तुम कर सकोगी इसी तरह वे ठाकुर की बात कहते थे उनकी बात सुनकर मैं ठाकुर के प्रति अत्यंत आकृष्ट हो गई बीच बीच में मैं काशीपुर अर्थात पिता के घर जाती थी कोई न कोई भाई ले जाते थे वहाँ भजन कीर्तन सुनकर मुझे बहुत आनंद मिलता था उन्नीस सौ पच्चीस बंगाब्द उन्नीस सौ अट्ठाईस ईस्वी उनतीस फाल्गुन श्रिशि ठाकुर की जन्मतिथि बुधवार शुक्ला द्वितीय आज मैं बेलूर मठ गई बहुत लोगों का समागम था गुरुदेव नीचे उतर आए नीचे अभिदानंद स्वामी और गुरुदेव दोनों पास पास बैठे थे वहाँ के पुराने रसोइए की कि किसी को किसी ने एक सोने का मेडल दिया गुरुदेव ने उसके गले में मेडल लटका दिया मैं श्री में फूल चढ़ाकर दोनों को प्रणाम करके चली आई भारी भीड़ थी बाद में मैं श्री श्री ठाकुर के मंदिर में पहुंची वहाँ श्री श्री ठाकुर के अस्थि भस्म की पूजा हो रही थी हर साल इसी दिन वह पूजा होती है ठाकुर का अस्थिभस्म एक डिव्या में रखा है प्रतिवर्ष जन्मतिथि के दिन उसे निकाल पूजा की जाती है बहुत देर तक पूजा होती रही बाद में हम लोगों ने उस डिबिया पर पुष्पांजलि दी जीवन धन्य प्रतीत हुआ श्री श्री ठाकुर अस्थिभस्म में स्वयं विराजमान है श्री ठाकुर के चरणों में भी अंजलि देकर मैंने अपने को परम भाग्यवादी माना वही ठाकुर मैं बहुत देर तक जप करती रही बहुत वही बैठकर मैं बहुत देर तक जप करती रही बहुत आनंद मिला उसके गुरुदेव के कमरे की छत पर मैं गई उस समय तक उनका भोजन हो चुका था हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा प्रसाद पाया बाद में सभी के साथ छत पर बैठकर कर प्रसाद लिया चित्त प्रसन्न हुआ ठाकुर के समय के एक महाराज थे उन्हें भी मैंने प्रणाम किया गुरुदेव के विश्राम के बाद हम लोग उन्हें प्रणाम करने गए उनका शरीर आज बहुत ही अस्वस्थ है हृदय का कष्ट है इसी से दम फूलता है बात करने या चलने फिरने में भी कष्ट होता है आज सुबह वे एक बार नीचे उतरे थे मटके जैसे स्थान पर श्री श्री ठाकुर का बड़ा मंदिर बनेगा वहां गुरुदेव के द्वारा शिलान्यास कराया गया इसी कारण उन्हें नीचे उतरना पड़ा था स्वामी जी की इच्छा थी कि मंदिर बने इसी से गुरुदेव द्वारा भित्ती स्थापन कराया गया जब ठाकुर की दया होगी तब मंदिर बनेगा भित्त्य स्थापन हो जाने पर गुरुदेव को सहारा देते हुए ऊपर लाया गया वे बहुत ही थक गए थे उन्नीस तेरह सौ पैंतीस बंगाब्द तीन चैत्र बेलुरमठ में श्री श्री ठाकुर का उत्सव था बहुत भीड़ के कारण गुरुदेव ने मुझे वहां जाने से मना किया एक दूसरे दिन प्रणाम करने पर गुरुदेव ने मुझे बहुत आशीर्वाद देकर कहा था माता तुम्हारा प्रेम भक्ति विश्वास खूब बढ़ता रहे कन्या मीरा को देख उन्होंने पूछा था क्या यह तुम्हारी लड़की है मैंने सिर हिलाया उसके उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है उसको मीरा कहते ही बहुत प्रसन्न होकर कहा वाह बहुत अच्छा नाम है मीरा भाई ने कृष्ण की भक्ति की थी तुम राम कृष्ण की भक्ति करना इसी दूसरे दिन मीरा को श्री श्री ठाकुर की प्रसादी जूही फूल की एक माला देकर आशीर्वाद देते हुए कहा था इस जूही फूल की तरह तुम्हारा जीवन सुंदर और सौभाग्यमय हो उसके उन्होंने और भी अनेक बातें कही थी थोड़ा खीर प्रसाद लेकर हम लोग पूर्ण आनंद के साथ घर लौटे थे 1335 सौ भारत क्षेत्र प्रतिपदा मंगलवार आज ज्योत्ना आदि को लेकर हम सब बेलोर मठ पहुंचे कल होली की पूर्णिमा थी इस कारण आन आ न सकी थी नौकल लालता के हाथ ठाकुर के चरणों में गुलाल शक्कर के खिलौने लाबे के लड्डू मिठाई आदि चिट्ठी के साथ भेजकर मैंने गुरुदेव और ठाकुर का गुलाल प्रसाद मांगा था गुरुदेव ने लिखा था माता तुम्हारा विश्वास भक्ति और प्रेम दिनों दिन खूब बढ़ता रहे यही प्रार्थना करता हूं। आज ठाकुर प्रणाम करने के अन्तर ज्ञात हुआ कि गुरुदेव का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है पिछली रात को बिल्कुल नींद नहीं आई एक महाराज ने कहा अभेनानंद स्वामी जी आए हैं थोड़ी देर में ही भेंट होंगी हम लोग माताजी के मंदिर में जाकर बैठे कुछ देर में एक सेवक आकर हमें गुरुदेव के पास ले गए वे उस समय छत पर बैठे थे मैंने उनके चरणों में फूल और गुलाल दिए अपने बगीचे के पौधे में बारह मोगरे के फूल खिले थे उन्हें भी उनके चरणों में अर्पित किया उन्होंने कहा आज भी बहुत व्यस्त हूँ सभा हो रही है तुम लोग ठाकुर मंदिर में जाकर बैठो आप कैसे हैं पूछने पर गुरुदेव ने कहा माता शरीर अच्छा नहीं है तुम लोग चिंता मत करो सभी उनकी इच्छा है ठाकुर के चरणों में सब कुछ सौंप दो वे इस शरीर के द्वारा तुम लोगों को सब कुछ दिखा रहे हैं मेरे मन की बड़ी आकांक्षा थी कि गुरुदेव के चरणों में माथा टेक कर प्रणाम करूंगी किंतु वह मुंह खोलकर कह न सकी केवल मन में ही प्रार्थना की आज जब मैं प्रणाम करने गई तो उन्होंने अपने दोनों चरण सामने रख दिए मैंने जी भरकर दोनों चरणों को हाथों से पकड़कर कर प्रणाम करते हुए आंसुओं से उनके चरणों को धो दिया हृदय आनंद से भर गया मानो नशे की तरह हो गया ऐसा आनंद तेरह सौ पैंतीस बंगाब्द तेईस चैत्र एकादशी तिथि मैं बेलोर मठ पहुंची पहले श्री ठाकुर को प्रणाम कर श्री गुरुदेव के दर्शन के लिए जा रही थी भक्तों ने कहा इस समय वे चिट्ठी पन्नी पत्री पढ़ पन रहे हैं इस कारण हम लोग स्वामी जी के मंदिर ब्रह्मानंद स्वामी के मंदिर और माँ के मंदिर में प्रणाम कर वहीं बैठे बैठे जप करने लगे कुछ देर के बाद जब हम गुरुदर्शन के लिए जाने लगे तो उन लोगों ने कहा वे अब हजामत करा रहे हैं हम ठाकुर मंदिर में बैठ गए कुछ देर बाद मती महाराज आकर हमें बुला ले गए हम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर बैठ गए उसके मैंने कहा बाबा मेरा मन अभी भी स्थिर नहीं हुआ है कुछ दिन पहले मैंने उन्हें लिखा था कि मन बड़ा ही उद्विग्न रहता है घर में रहना अच्छा नहीं लगता एकदम असंतोष का भाव है इस पर उन्होंने लिखा था माता गृहस्थी रुपये पैसे बाल बच्चे सभी तो उनके हैं तुम ऐसा समझकर रहो उनके चरणों में सब कुछ सौंप दो एक दिन श्री ठाकुर ने मथुर बाबू अर्थात रानी राममणि के दामान और उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी से कहा था मथुर तुम तो माँ की खजानची हो माता तुम भी वैसी ही हो पढ़ मन कुछ शांत हो गया था इसी कारण आज उनसे मैंने सब बताया और उन्होंने कहा माता केवल उनका नाम लेते चलो उसी से सब होगा हमारे यहाँ प्राणायाम आदि कुछ भी नहीं है उसी से सब होगा केवल नाम जपते चलो और प्रार्थना करो हे ठाकुर मुझे भक्ति विश्वास दीजिए इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करना होगा हमारे ठाकुर परम दयालु हैं इसके बाद गुरुदेव ने हम लोगों के साथ बहुत देर तक बातचीत की मेरी सम मझली जेठानी से उन्होंने कहा माता तुम्हें अच्छा लग रहा है उन्होंने कहा जी हाँ बाहर पेड़ पर कोयल कूक रही थी गुरुदेव ने कहा यह कैसा सुंदर स्थान है गंगा कलकल ध्वनि से बहती जा रही है वृक्षों पर चिड़िया बोल रही है कैसा मीठा स्वर जब मैं भोर में उठता हूँ तब चिड़िया कैसा सुंदर गाना गाती है मानो एक स्वर से भगवान को पुकार रही है यह सत्य है ऐसा स्मरणीय स्थान ऐसा देवालय और साथ में ऐसे देवगुरु उपस्थित हैं गुरुदेव की बातें सुनकर मुझे बहुत ही आनंद मिला संध्या हो आई देवालय में शंख बज उठे उन्होंने कहा माता तुम लोग आरती देखने के लिए जाओ सामने की ओर अपना स्थान कर लेना आंधी चल रही है इस कारण बरामदे की ओर का दरवाजा बंद लिया जाता है हम लोग उठ आए आरती हो गई हम पुनः पूजनी महाराज जी को प्रणाम करने के लिए ऊपर गए प्रणाम करके मझलि जेठाने को दिखाकर मैंने कहा इन पर आज थोड़ी कृपा करो उन्होंने कहा कृपा क्या है दीक्षा मैं नहीं कहकर चुप रह गई उन्होंने कहा अच्छा हाँ खूब भक्ति विश्वास होगा माता तुम अच्छी रहोगी शांति पाओगी तुम्हारा कल्याण होगा उसके बाद कहा खोखा महाराज आए हैं देख जाओ उन्हें प्रणाम कर जाओ उनका भी शरीर अच्छा नहीं है खोखा महाराज को बच्चा न समझो हम सब बूढ़े हो गए हैं इतना कहकर वे हंसने लगे हम लोग उन्हें प्रणाम कर नीचे उतर गए गुरुदेव का शरीर अच्छा नहीं था कल रात को एकदम नींद नहीं आई आज दिन में भी नहीं तो नहीं तो भी कैसे सदानंदमय है तेरह सौ छत्तीस बंगाब्द पाँच श्रावण रविवार पूर्णिमा आज हम तीन व्यक्ति बेलूर मठ आए इच्छा थी कि गुरु गुरु रूपी श्री ठाकुर और गुरुदेव का दर्शन कर आज यही प्रसाद पाएंगे ठाकुर मंदिर में प्रणाम कर गुरुदेव को विशेष प्रणामी देते हुए हम लोगों ने प्रणाम किया हंसते हुए उन्होंने कहा आज सुबह ही आ गई मैंने कहा आज गुरु पूर्णिमा है ठाकुर को प्रणाम किया है ना? ठाकुर ही गुरु हैं यहाँ गुरु पूर्णिमा में विशेष कुछ नहीं होता पश्चिम बंगाल में यह दिन विशेष रूप से मनाया जाता है तुम लोग प्रसाद पाकर जाना मैंने कहा हम अनेक लोग आए हैं और पहले से कहा नहीं गया है उन्होंने कहा नहीं नहीं बेला चढ़ गई है उससे क्या हुआ बिना खाए जाने नहीं दूंगा ठाकुर का प्रसाद है सब हो जाएगा मते तुम कह आओ कि ये लोग प्रसाद पाएंगे भक्तवांछा कल्पतरु के मन में मन की मेरे मन की इच्छा पूरी की हम लोग माँ के मंदिर में बैठ जब करने लगे बाद में जब प्रसाद पाने के लिए गए तो देखा कि अनेक प्रकार के उत्तम प्रसाद हैं प्रसाद पाकर गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए जब गए तो उन्होंने कहा आओ माता तुम्हारे लिए मैं बैठा हूँ अब मैं भी थोड़ा विश्राम लूँगा तुम लोग भी जाकर विश्राम करो मती महाराज हमें गुरुदेव का प्रसाद दिया इससे पहले मैंने एक दिन स्वप्न में देखा कि मैं गुरुदेव के चरण दर्शन करने के लिए बेलूर मठ गई बाबा कुर्सी पर बैठे थे मैं वहाँ उनके पैरों के पास बैठ गई मैं अनेक फल ले गई थी चरण पूजन के लिए वहाँ बैठकर खूब नाम जप होने लगा क्रमशः मेरी ऐसी अवस्था हुई कि बाहरी ज्ञान न रहने से मेरा सिर भन्नाने लगा एक भक्त बोल उठे, यह क्या यह कैसे हो गई गुरुदेव ने कहा रहने दो कुछ नहीं करना होगा इतना कहकर उन्होंने न जाने क्या किया थोड़ी देर में मैं संभलकर गुरुदेव के चरणों में अर्पण करने के लिए फूल लेने लगी किंतु बेलपत्र ढूंढने पर भी नहीं मिलता था इतने में देखा कि एक महाराज ने अच्छे अच्छे बेलपत्रों से भरी एक डाली मेरे फूलों पर डाल दी मुझे देखकर बड़ा आनंद मिला उन फूल बेलपत्रों को मैं गुरुदेव के चरणों में देने लगी उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया उसके बाद ही मेरी नींद खुल गई मन आनंद से भर गया दिन भर उन्हीं का नाम जपती रही आज मैं बेलूर मठ पहुंची ठाकुर को प्रणाम कर गुरुदेव के कमरे में जाकर उन्हें प्रणाम किया मीरा भी साथ थी उन्होंने मीरा को बहुत आशीर्वाद दिया दो तीन बार उन्होंने कहा मीरा तुम अच्छे हो शरीर तो अच्छा है चिंता नहीं तुम्हें कोई चिंता नहीं है पढ़ती चलो मंत्र जब करो आनंद में रहो कुछ चिंता न करो सब अच्छा होगा इस ढंग से बहुत आश्वासन दिया लड़की का वयस 20 साल हो गया इस कारण मीरा के विवाह के लिए मुझे बड़ी चिंता लगी थी किससे कहूँ गुरुदेव से ही कहा उन्होंने जोर देकर अपना छाती फुलाकर कहा तुम सोचो मत माता मीरा वैसी लड़की नहीं है मीरा को अच्छा भर मिलेगा वह हेड कोर्ट पढ़ना हुआ ना होगा भक्त होगा भक्त समझा न माता तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी होगी तुम चुपचाप रहो ठाकुर ही सब कुछ करेंगे मीरा ठाकुर की भक्ति करती है भाग्य होना चाहिए माता जो थाक, लोग ठाकुर के भक्त हैं मीरा उन्हीं के घर की बहू होगी अरे गहरे के घर क्यों जाएगी मीरा को पाने के लिए भी भाग्य चाहिए माता तुम्हारी लड़कियाँ जिस के घर क्यों जाएंगी? वे ठाकुर की भक्ति करती हैं समझाना गुरुदेव की बात सुनकर मेरा मन आनंद से भर गया क्या उनकी बात मिथ्या हो सकती है अचिंतनी उपाय से मीरा के विवाह का उत्तम प्रबंध हो गया मेरे मन में यही भाव आता है आहा गुरुदेव की कितनी कृपा है मेरे ऐहलोक और प्रलोक की वही गति है एक दूसरे दिन मैं मठ पहुँची नंद रानी अपने गोपाल को ले गई थी गुरुदेव लेटे हुए थे गोपाल को देखते ही वे बार बार प्रणाम करने लगे उसके बाद उन्होंने कहा माता बासबेड़े की हंसेश्वरी का चित्र देखो वे स्वयं टार्च लेकर उस चित्र को गोद में रखकर हमें दिखाने लगे सेवक से उन्होंने कहा मुझे उठा लो उठकर दिखाने लगे और कहा देखो माता दक्षिणेश्वर की माँ काली की मूर्ति और हंसेश्वरी की मूर्ति एक सी है महादेव लेटे पड़े हैं उनकी नाभि से एक कमल निकला उस पर हंसेश्वरी बैठी है सुंदर मूर्ति माँ सबको बुला रही है आओ आओ कह कर अभय दे रही है बगीचे से भिंडी निकली थी उसी की तरकारी बनी थी रोटी के साथ खाते हुए गुरुदेव ने कहा बढ़िया है थोड़ी छोड़ उन्होंने कहा हमारे पास और क्या है क्या दूंगा यह भिंडी थोड़ी खा लेना हमारा कुछ नहीं सभी ठाकुर का है यह भिंडी की तरकारी है थोड़ी थोड़ी खा लेना शंकर महाराज से कहा उन्होंने उन्हें देना उन्होंने बताया कि बगीचे में भिंडी खीरा बहुत फले हैं सुनकर गुरुदेव बहुत आनंदित हुए और बोले थोड़ी थोड़ी भिंडी इन लोगों को दे देना समझा याद करके दे देना किसी ने चावल भेजा था खाते खाते उन्होंने कहा बढ़िया चावल है और भी कहा डॉक्टर साहब ने भोजन के बाद दूध ले साथ दूध ले साथ थोड़ा भात खाने के लिए कहा है इसी से खाता हूँ आह गुरुदेव की बातें कैसी मधुर कैसी सुंदर और कैसी सरल थी उनका भोजन हो गया आचमन भी हुआ हम लोगों ने पुष्पों से उनके चरणों की पूजा की उसके उन्होंने हमीर की माँ से पूछा हमें नहीं आया हमीर की मां ने बताया दूसरी जगह न्यूता है वही जाएगा गुरुदेव ने कहा शायद गरीब का निमंत्रण समझकर नहीं आया इतना कहकर वे हंसने लगे नंदरानी महसी बोली बाबा मंदिर में सुना है चोरी हो गई है उस पर उन्होंने कहा समाचार पत्र में निकलेगा तब देख लेना अब मैं अधिक नहीं बोल सकता मंदिर का ताला तोड़ चुरा लिया है बहुत सी चीजें ही चोरी गई है वह बात दूसरे दिन होगी मैं अब जरा विश्राम करूंगा। तुम लोग प्रसाद पाकर घर जाना आज मुझे अपने परमारहद्य देवता श्री गुरुदेव की चिट्ठी मिली कैसी सुंदर चिट्ठी है उन्होंने लिखा, लिखा है माता गुरु और इष्टदेव में कोई भेद नहीं है दोनों ही एक है इष्टदेव देव ही गुरु के रूप में भक्तों पर कृपा करते हैं आज संध्या को छः बजे हम लोग चले मठ पहुँचते पहुँचते आरती शुरू हो गई थी हम आरती दर्शन कर महापुरुष महाराज के कमरे में आए और उन्हें प्रणाम कर बैठ गए वे लेटे थे मती महाराज ने उन्हें पकड़ कर बैठा दिया गुरुदेव ने पूछा तुम लोग कैसे हो बाद में कहा अनेक पहाड़ों में हमारे जन अनेक स्थान हैं रोने से क्या होगा मेरे हार्ट में रोग है हिल स्टेशन सहन नहीं होगा हमारे यहाँ सब लोग चार बजे उड़ जाते हैं ठाकुर मंदिर में भजन होता है गाना होता है साधु लोग भी गाते हैं स्वयं कहने में उन्हें कष्ट हो रहा था इसलिए मती महाराज से उन्होंने कहा तुम बताओ ना अतः उन्होंने सब बताया बैठने में उन्हें कष्ट हो रहा था देखकर मैंने कहा आप लेटे रहिए अच्छी बात कहकर वे लेट गए हम लोग नीचे उतरे आकर मती महाराज से पूछा ठाकुर की अस्थि क्या वेदी के भीतर गाड़ दी गई है उन्होंने उत्तर दिया जी हाँ घर की मरम्मत और रंग का काम हो गया ठाकुर के इष्ट कवच की चोरी हो गई है कवच के चुराए आने जाने से हम सभी के मन बिकल हो गए रोज ही हम लोग पारी पारी से रात को जागते रहते हैं उस दिन सभी लोग सो गए थे देखिए हमारे इतने लोगों के बीच में चोर थाला तोड़ कर चुरा ले गया ठाकुर के सोने के कमरे की आलमारी में कीमती वस्त्र थे उनमें से कुछ भी नहीं लिया केवल इष्ट कवच दे गया वह कवच महापुरुष महाराज के पिताजी ने श्री श्री ठाकुर को दिया था वे साधक पुरुष थे ठाकुर के शरीर के जलन की शांति के लिए उन्होंने वह कवच दिया था एक दिन अमावस्या की रात्रि में मां काली की पूजा करके महापुरुष जी के पिता ने उस कवच को ठाकुर के गले में पहना दिया था वही इष्ट कवच चारों चोरी गया है इस कारण ठाकुर की अस्थि की डिब्या को एक लोहे की संदूक में बंद करके एकदम भेदी के नीचे गाड़ कर चुन दिया गया है